शब्दों के उच्चारण के साथ और भी मधुर उसमें भी वंशी बादन के साथ में गीत गाएं तो और भी मधुर और उसमें भी रास में यदि संगत के साथ में बाध्य के साथ में गीत गाएं तो और भी अधिक मधुर फिर आभूषणों का सिंजित संजन वो अपूर्व मधुर श्री श्याम सुंदर कहा अपने नुपुर अपने आभूषण और प्रियाओं के साथ में जो उनका गायन वो और भी अधिक मधुर तो शब्द अपूर्व से मधुर प्राप्त कर रहे हैं और अवरूप का वर्णन कर रहे हैं उसी रहा रहा है। गौर हरि के कल्पदायत काल्पना गीत सम्मोहित आर्य चरितंग चले लोक्याम सौभग मिदम च निर्वीक्ष रूपम यदो द्विजा पुल विभ्रन के कौन सी ऐसी स्त्री स्त्री है जो तेरे तल पद वाले अर्थात जिसमे बैदर रीति विराजमान है कठिन लंबे शब्द नहीं है लंबे समास नहीं है जिसके भाव बड़े मधुर हैं और जिसकी भाषा बड़ी प्रसन्न है ऐसी प्रसन्न भाषा वाली कल पद से युक्त अमृत वेणु के नाद फिर गीत के नाद उनको सुनकर के कौन आर्य चरित्र से विमोहित नहीं हो जाएगी तेरा रूप ऐसा जो त्रिलोकी के लिए सौभाग्य रूप है अर्थात लीला शक्ति ने विचार किया होगा कि ये रूप गोलोक के निवासियों को तो सुलभ है पृथ्वी के निवासियों को सुलभ नहीं है तो यन मर्ल स्वयोग माया बलम दर्शयता आपने कृपा करके जगत के जीवों से कहा अरे जगत के जीवो तुमने मेरा रूप नहीं देखा है इसलिए मैं स्वयं अवतरित होकर के अपने उस रूप को दिखाता हूं दर्शयिता तो बिंबम बिंब पहले के श्लोक में आया है बिंब शब्द उस बिंब को योग माया बलम दर्शयता गृहित मेरे योग माया के बल को तुम लोग देखो ऐसा दिखाने के लिए जिन्होंने कृपा पूर्वक अपने रूप को प्रकट किया कि मेरे रूप को देख करके तुम आकर्षित हो और भक्ति करोगे तो तुम अकृतार्थ कृतार्थ हो जाओगे तो अकृतार्थ जीवों को कृतार्थ करने के लिए जगत में श्री प्रभु ने जगत की सृष्टि की और उस सृष्टि में अपने आप को भी कहीं प्रकट किया जिसके रूप का दर्शन करके जिनकी कथा का दर्शन करके सब लोग कृतकृत हुए तो दर्शयता गृहतम दिखाते हुए उस बिंब को उन्होंने आदर का विषय बनाया यहां पर भी कह रहे हैं त्रिलोक्य सौभागम इसलिए ये जो रूप है ये त्रिलोकी के लिए सौभाग्य रूप है अर्थात आपकी कृपा का एक उदाहरण है एक निदर्शन है कि ठाकुर कितने कृपालु हैं ऐसे रूप का दर्शन करके जब गोद्विज मृग ये भी ब्रह्म वृक्ष ये भी मोहित हो जाए तो यदि हम तो एक गांव की रहने वाली नव किशोरी श्याम सुंदर से बाल्यकाल से परिचित हम मोहित हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? लो अपना बचाव कर दिया गोपियों ने कि यदि हम मोहित हो जाए तो इसमें कौन सी यदि गोद्विज द्रुम मृगा पुलका विभ्रंत जब जड़ तिर जाति भी मोहित तो हो जाती है तो हम जो मनुष्य जाति हैं, वे मोहित तो हो जाएं, तो इसमें आश्चर्य की बात कौन और मनुष्य जाति नहीं हम तो एक गांव एक नगर की सम को होकर के विराजमान है बाल्यकाल से तेरी परिचित हैं इसलिए हम मोहित तो हो जाएं, तो आश्चर्य की बात कौन सी और इसी आधार पर श्रीमद महाप्रभु इसी श्लोक की व्याख्या कर रहे हैं श्याम सुंदर यदि कभी गोपियों के साथ में परिहास कर रहे हैं रास में और निषेध के नेति नेति बचन के हैं सारी गोपी कह रही हैं बोले प्यारे कहने ये जो रट लगा रखी किए है तो गोपियों घर लौट जाओ घर लौट जाओ जरा ये विचार तो कर हमको आकर्षित करने का कारण कौन है हमको आकर्षित करने का कारण तेरा प्रेम तेरा वेवनाद है इसलिए अपने वेड़नाथ को तो रोकेगा नहीं और हमको उपदेश दे रहा है ये कहां की बात है गोपी कह रही हैं श्रीमद महाप्रभु कह रहे हैं नागर कह तुम्हें कौरिया निश्चय के हे नागर तुम ही मन में विचार करके कहो कि हमको लोक वेद की मर्या से मर्यादा से डगाने का कारण कौन है क्या हम हैं हम नहीं है हमको डिगाने का कारण तू है वो वाली स्थिति है चोर से कहे चोरी कर और शाह से कहे जागता रहे ये कहा की बात है तो कहा तुम करिया निश्चय तुम निश्चय करके तुम ही बताओ कि इसमें कौन का दोष है ए एवगरी आछे यथ योग्य नारी तोमाल बेण कहा ना आकर्षय इस त्रिजगत में त्रिजगत भर में पूरी त्रिलोकी में आचे यति योग्य नारी जितनी भी योग्य परम परम श्रेष्ठ नारी हैं जो खूब समझी हुई हैं, पढ़ी लिखी हैं, अच्छा बुरा जानती हैं कि क्या कार्य करने से क्या फल होता है इस कार्य कारण संबंध को जो जानती हैं शास्त्र की आज्ञा करता है लोक की आज्ञा करता है क्योंकि लोक की जितनी भी परंपराएं बनेंगी वे भी कहीं औचित्य के कारण और सामाजिक परिस्थितियों के अनुकूल होने के कारण जीवन यात्रा को अधिक सुचारू चलाने के कारण ही समाज की व्यवस्था को अत्यंत सुचारू चलाने के कारण ही वे सारी परंपराएं बनेगी तो योग्य जो स्त्री है क्योंकि समझ और समाज इन दोनों शब्दों में अंतर है समझ कहते हैं पशुओं के समूह को कि देखा देखी गतानुगतिक हो रहा है उसका नाम है समझ परंतु तो समाज जो है उसका अर्थ होता है समाज का अर्थ ही होता है कि निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए संगठित व्यक्तियों का समूह समाज है भीड़ और समाज ये दो अलग अलग वस्तु हैं सोशोलॉजी में समाजशास्त्र में समाज की जो परिभाषा दी गई वो बिल्कुल अलग है वो भीड़ नहीं है वो पशुओं का समूह नहीं है झुंड भी नहीं है और भीड़ भी नहीं भीड़ में विवेक नहीं होता है मोमेंटलिटी कुछ अलग होती है जैसे एक ने किया वैसे दूसरा भी कर रहा है और भीड़ जो है उस भीड़ में कहीं ना कहीं वस्तु वो पशु केवल सुरक्षित रहने की एक स्थिति के कारण कहीं समूह में रहते हैं कि अकेले रहने पर हमारे जीवन की रक्षा नहीं है इसलिए प्राणों की रक्षा करने के लिए वे व्यक्ति कहीं एक साथ रहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लाईज टूगेदर बली स्थिति है तो वो पशुओं की स्थिति है परंतु मनुष्य की जो है, की स्थिति है वो मनुष्य की स्थिति ये है वह विवेक पूर्वक जब संगठित होता है एक निश्चित लक्ष्य को और सुरक्षित परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मोक्ष आदि स्थायी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां संगठित है उसका नाम समाज है तो आचे यति योग्य नारी जितनी भी योग्य नारियां हैं वे भी तुम्हारी वेणु कहााना आकर्ष है तुम्हारी बेणु योग्य नारी को आकर्षित नहीं कर लेती है और तो और क्या बैकुंठ के नाथ जो हैं उनके भी चित्त को आकर्षित कर लेती है और बैकुंठ नाथ के बक्षल पर क्रीड़ा करने वाली परम की स्वामिनी वो भी तेरी वेणु से आकर्षित हो जाती है तो जगत में किसी नारी को छोड़ेगा कि नहीं ये उलाहना श्याम सुंदर के लिए बेणु ध्वनि सिद्ध मंत्रादि योगि दूती हया मोहे नारीर मन केला यत्म वेणु ध्वनि जब तूने ने ध्वनि की तो सिद्ध मंत्रादि योगनी सिद्ध मंत्र इत्यादि योगनी वे भी ये वेणुनाद दूती हैया मोहे नारीर मन ये दूती होकर के सभी नारियों के मन को मोहित कर लेता है जब तू वेणु ध्वनि करता है तब तेरे वेणुनाद को सुनकर के वो वेणुनाद नहीं है वो सिद्ध सिद्ध मंत्र है। और सिद्ध मंत्र और मान में कहीं कार्य कारण संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है मंत्र की स्थिति है मणि मंत्र औषधि इनके प्रभाव को भी सिद्ध मंत्र योगिनी ये तीनों वस्तुए मणिमंत्र औषधि ये तीनों अचिंत वस्तुएं ऐसी हैं जो स्वाभाविक कार्य कारण संबंध को भी समाप्त कर देती है अग्नि का स्वभाव जलाना पंत मंत्र के औषधि के प्रभाव से अग्नि का जो स्वाभाविक स्वभाव है वो भी नहीं होगा तो सिद्ध मंत्रादि योगनी दूती हया मोहे नारी मन ये दूती बनकर के नारी के मन को मोहती है तेरा वेणुनाद दूती बनकर के नारियों के मन को मोहता है जहां दूती प्रकरण का उज्जवल निर्मणी में वर्णन किया गया वहां पर दो तरह की दूती बताई गई एक दूती बताई गई पत्रहारिणी दूती और दूसरी निशिष्टार्था दूती वेणु है वो निशिष्टार्था दूती है उस दूती के साथ ही साथ अन्य दूतियां भी कुछ गिनाई गिनाई गई जो केवल संदेश हारिणी होकर के विराजमान वे हैं योगिनी, पुरोहितानी, ये भी दूती मालिंदी का काम करें परंतु ये केवल पत्रहारिणी पन्ने का जो कार्य है उसको कर लें या संदेश हारिणी बनने का कार्य ये कर लें संदेश पहुंचाना प्यारे तक बस इतना सा काम वे कर ले सो दूती हरिया मोहित निय मन ये वेणुनाद दूती बनकर के नादियों के मन को हरण करता है कंठा बढ़ाए कंठा बढ़ाए ये महाउत्कंठा को बढ़ाता है आर्य पथ छाइया तुम्हारे तोमार समर्पण और ये आर्य को छोड़ा करके ये वेणुनाद रूपी योग कौरे समर्पण तुम्हारे चरणों में बर्वस खींच करके हमको समर्पित कर देती है विश्व की सभी नारियों को हमको ही नहीं विश्व की सभी नारियों को तुम्हारे चरणारिंद में समर्पित कर देती है क्योंकि इनमें इनके पास में अपूर्व कोई मन मंत्र और का प्रभाव है धर्म छड़ा है वेणु द्वारे आज वेणु के द्वारा धर्म छोड़ा देती है क्यों पहले जो बेन नाम करके राजा हुआ वही मानो वेणु हो गया है अपने मुंह को छपा करके उ की ओढ़ी ओढ़ करके अपना बेश बदल करके वो यहां आ गया है तो धर्म छाड़ा है बेड़ द्वारे हाने कटाक्ष काम शैले ये कटाक्ष रूपी बाण को भेज करके कटाक्ष रूपी बाण को डाल करके ये हाने हमको मार डालता है लज्जा भय सकल छोड़ा सारे लज्जा भय इनको छुड़ा देता है हमारे भी और अब ये बंशी तुमसे तुम्हारे ऐसे काम भरती है कि अबे अब अमाय कोश तुम हमारे ऊपर क्रोधित हो जाते हो और तुम्हारी मुक्की भंगमा से तुम्हारी जो श्री अंग की भाषा है उस श्री अंग की भाषा से यह पता लगता है बॉडी लैंग्वेज से पता लगता है कि तुम हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हो अभी अमाई परिक्रोश अब हमारे ऊपर तुम्हारा श्री अंग क्रोध की भंगमाओं को धारण करता है कहीं पति त्याग दोष ये कहीं पति के त्याग करने का जो दोष है उस दोष को भी दूर कर देता है कहीं पतित्याग दोष धार्मिक है या धर्म और धार्मिक होकर के ये धर्म की हमको तो कहीं पतित्याग दोष पतित्याग के हमारे ऊपर तुम क्रोध करते हो और पतित्याग के दोष को हमसे कह रहे हो कि भरत शुशु श्रम श्रीणाम परो धर्मो यमा बंधु नाम चल्याण्य प्रजा नाम चाकोशुल गोपियो तुम अपने अपने पतियों की सेवा करो पति कैसा भी हो दुशीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग पति स्त्री भी, भी अपात की यदि पति पाथ की नहीं है तो निकट रह करके उसकी सेवा करे और उसे समझा बुझा करके अच्छे मार्ग पर लाए यदि पति पतित हो गया है तो फिर पति के साथ में संग नहीं करे उसके पास में नहीं पास में नहीं रहेगी परंतु तो उसकी सेवा करेगी बिना साथ में रहते हुए भी उसकी पति की सेवा करनी चाहिए और उसे पाप के मार्ग से हटा करके सन मार्ग पर लगाने का नारी को प्रयास करना चाहिए इसलिए तुम्हारे पति तो परम सुंदर हैं, उनके पास में जाओ परंतु प्रार्थना में अर्थ कर रहे हैं कि भरत शिशु मैं ही हूं तुम्हारा वास्तविक पति जो पति हैं हैं वे तो है प्रतीक पति उन प्रतीक पतियों का त्याग करके मुझ वास्तविक पति की सेवा करना तुम्हारा परम धर्म है भरत शिशु श्रम श्रीराम परोधर्म वो भी अमाया बिना माया के बिना छल के तुम मेरा सेवन करो मेरी सेवा करो बंधु जैसे तुम मेरी सेवा करती हो इसी प्रकार मेरे पाल्य वृंदावन की सारी गाय हरिण मयूर जो भ्रमर हैं वृक्ष इन सबकी भी सेवा करते हुए विराजमान हो तो जैसे पत पत्नी का ये धर्म है कि वो पति की भी सेवा करती है साथ ही साथ में पति के जो बंधु बांधव हैं उनकी भी जेठ ससुर ननद इनकी भी जैसी सेवा करती है ऐसे मेरी भी सेवा करो और मेरे भक्तों की भी सेवा करो कृष्ण सेवा कृष्ण भक्त सेवा दोनों जैसे पत्नी का धर्म है ऐसे ही भक्तों का भी धर्म है कि वो कृष्ण की भी सेवा करें और भक्तों की सेवा भी करें वो भर्ती शिशु श्रीनाम परम धर्म होकर के विराजमान हैं। तब बंधु नाम च कल्याण्य उनके बंधुओं का भी हे कल्याणियों सेवा करो अर्थात यहां आप पधारी हो तो आप मेरे साथ में रास करो और मेरे वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी हैं इनके ऊपर भी अनुग्रह करो प्रजा नाम चाणुपोषण मेरी प्रजा रूप में ये जो वृंदावन के शश मृग भ्रमर कमल पत्ता वृक्ष लता इनकी भी सेवा करते हुए विराजमान जब शास्त्र ये कहते हैं कि पति कैसा भी हो दुशील दुर्भग बुद्ध उसकी सेवा करनी चाहिए तो श्याम सुंदर की भाषा में कह रहे हैं मैं तो परम सुशील दुशील जब दुर्भाग्य पति की भी सेवा स्त्री को करनी चाहिए तो मैं तो परम सौभाग्यशाली हूं दुशीलो दुर्भगो दुशील। मैं तो परम सौभाग्यशाली हूं जब वृद्धपति की सेवा करनी चाहिए तो मैं तो नव किशोर हूं दुष्टिलो दुर्भगो वृद्ध हो जड़ की जगह मैं तो परम विदग्ध हूं रोगी के स्थान पर मैं सर्वदा आरोपी होकर के विराजमान हो तो दुष्चिलो दुर्भोग जड़ो रोगियों मैं तो संपूर्ण धन से युक्त होकर के विराजमान हूं फिर मेरी सेवा क्यों नहीं कर रही हो मैं ही मुख्य पति हूं इसलिए मेरी सेवा करो श्याम सुंदर के इन वचनों में तलवार चल रही है ऊपर से निषेध भीतर से प्रार्थना तो मेरी सेवा करते हुए तुम विराजमान हो तो श्री कह रही है कि कहे पति त्याग दोष तू पति के त्याग का दोष का वर्णन करती है करता है और धार्मिक हो या धर्म सिखाए बड़ा धर्मोपदेश बन करके तू हमको धर्म की शिक्षा देता है अन्य कथा अन्य मन तेरा बोलना अलग है और तेरे मन में कुछ अलग बात है बोल तो रहा है पति की सेवा करो पंथ भीतर से प्रार्थना है मैं ही वास्तविक पति हूं मेरी सेवा करो तो कुछ बोलता है कुछ तेरे मन में है बाहरे अन्य आचरण बाहर अन्य आचरण करता है यही सब शठ पर पार्टी ये जो पर पार्टी है ये ढीट और शठ सठ लोगों की यह पार्टी है ये ढीट की नहीं बल्कि छठ लोगों की परपाटी है तुम जान परस है नारी सर्वनाश छा ए कुट हे प्यारे तुम ही जान परस तू तो प्रयास कर रहा है तेरा तो खेल खेल है हमारे साथ में प्रयास करना है परंतु ये पता नहीं इस का, इस हंसी का कितना कठिन प्रभाव होगा हाय नार सर्वनाश हम नारियों का तो सर्वनाश हो जाएगा तेरे इस प्रयास में इस प्रयास को हम प्रयास न माने और कहीं सत्य मान बैठी और इसको भ्रम हो गया हमें कि तू सचमुच ये कह रहा है तो हमारा तो सर्वनाश हो जाएगा छाने सब कुटनाटी प्यारे ऐसी कुटिलता इनको तू छोड़ दे छोड़ दे अमृत घोले अमृत समान मीठा बोले अमृत समान भूषण सिंजित अमृत हरे काण हरे मन हरे प्राण के मन मारी धौनी चित तेरा वेणुनाद मीठा है अमृत को घोले घोले हुए है अमृत समान मीठा बोले तेरे वचन भी अमृत के समान मीठे हैं अमृत समान भूषण सिंजित तेरे आभूषणों के सिंजित भी अमृत के समान है तो स्वर के तीन विशेषताएं दी स्वर की माने कभी वेणुनाथ का स्वर कभी तेरे बोलने का स्वर और कभी आभूषणों का स्वर ये तीनों ही अमृत के समान है तीन अमृत हरे कान इसलिए तीन अमृतों का प्रयोग करते हुए तू हमारे कान को हरण करता है हरे मन हरे प्राण हमारे मन को भी हरण कर लेता है प्राण को भी हमन हरण कर लेता है केवल नारी धारी चित्त हम नारी कैसे चित्त को धारण करें श्री महाप्रभु गायों के बीच में आने का अपना कारण बता रहे हैं कि तीन तीन तीनों को तोड़ करके हम कैसे आ गई जैसे सारी ब्रज गोपी काम सुंदर के वेणुनाथ को सुन करके जैसे सारे ताबारे माणा पृथ्वी पृथ्वी भ्रत मंद्री गोविंदा प्रताप मानो नंदवर्तन मोहिता जैसे श्याम सुंदर के पास में आ जाती हैं इसी प्रकार तेरी जो वेणुनाद वह वेणुनाद मुझे भी शाम सुंदर के वेणुनाथ को मैंने सुना और वेणुनाथ को सुनकर के मैं गोपी भाव में अवस्थित हो करके यहां आ गया वेणुनाथ ने मुझे आकर्षित कर लिया ये कहने का महाप्रभु का तात्पर्य तो केमन नारी धोवे चित्त नारी अपने चित्त को कैसे धारण करेगी एत कहीं क्रोधा बसेगे बेशे भावे तौर भासे ऐसा कहते कहते श्रीमत महाप्रभु तो क्रोध से युक्त हो गए और क्रोध से युक्त होकर के श्री महाप्रभु भाव तरंग में डूबने लगे भाव तरंग, भासे। भाव तरंग में डूबने लगे उत्कंठा सागर में डूबे मन और उत्कंठा की सागर में श्रीमंद महाप्रभु का मन डूब गया राधार उत्कंठा बाणी पढ़ी आपने बाखानी और श्रीमंद महाप्रभु राधिका की जो उत्कंठावाणी है उस उत्कंठावाणी को सुनकर के स्वयं ही बखान करते हुए व्याख्या करते हुए कह रहे हैं कभी महाप्रभु में पहले गोपी भाव आया और फिर गोपी भाव आकर के राधिका की सखी का भाव भी आ गया जैसे श्री श्याम सुंदर कभी राधिका को लेकर के भीतर पढ़ा रहे हैं तो सखीगण जैसे श्याम सुंदर के वचनों को सुनकर के व्याकुल हो रही है और श्री प्रिया जी से मिलकर के प्रियाजी के साथ में गा रही हैं कि कल्पदायत चट्टान है कल्पदात सं तो उस गीत को जैसे गा रही हैं ऐसे गीत का गायन करते हुए श्रीमद महाप्रभु विराजमान हो रहे हैं प्रणय गीत का गायन कर रहे हैं राधार उत्कंठावाणी इस प्रकार राधिका की उत्कंठावाणी पढ़े आपने बखानी और उसकी व्याख्या भी श्री महाप्रभु ही करते हैं कृष्ण माधुर्य करे आस्वादन और कृष्ण के माधुर्य का शब्द स्पर्श रूप रसगंध का श्री राधा रानी जैसे महाप्रभु के रूप में आस्वादन कर रही हैं श्री कृष्ण राधा भाव भावद्युति होकर के अपने माधुर्य का स्वयं आस्वादन करते जैसे राधा रानी करती है वही आस्वादन श्री कृष्ण भी कर रहे हैं और उस समय कह रहे हैं कि नद जलद निस्वना हाँ। श्रवणकर्ष सचिजित रिकांगना हृदय हंशी कलह सदन मोहन सखित बोले स्पृा अरिखी श्री मदन मोहन मेरे हृदय में कोई अपूर्व स्प्रहा उत्पन्न कर रहे हैं नद जलद निस्वना जिन श्री श्याम सुंदर का स्वर गरजते हुए जलद माने बादल के समान गंभीर है मेघ गंभीर जिनकी वाणी तो नद जलद निस्वना मेघ के समान गंभीर स्वर में जिनका कंठ स्वर मेघ के समान गंभीर है श्रवणकर्षी कर, सिंचित जना और जिनका सं जिनकाजन माने सिंजन कहते हैं आभूषणों का स्वर जिनका सिंजन वो ऐसा है जो कि श्रवण कर्ष सत सिंजन कामों को आकर्षित करने वाला जिनकी ध्वनि का आभूषणों की ध्वनि का ध्वनि है और सन्दर्म रस सूचकाक्षर पदार्थ भंगी युता और जिसमें नर्म रस विराजमान है नर्म मे मीठा परिहास जिसमें परिहास असंकोच परिहास जिसमें विराजमान है नर्म वचन जिसमें विराजमान है जो चुभे उसका नाम है हास है। जो चुभे नहीं बल्कि प्रेम की गुदगुदी को उत्पन्न करे उसका नाम है नर तो नर्म परिहास ये समानार्थक है परस जो है वो कहीं चुभ चुभ भी सकता है पर नर्म वचन ये गुदगुदी को बढ़ाने वाले हैं प्रीति को बढ़ाने वाले तो सनर्म रस परूपी रस से युक्त होकर के सूचक अक्षर जिनमें परम सुंदर अक्षर विराजमान हैं तो श्रुति की मधुरता श्रुति की मधुरता के बाद में अक्षर की मधुरता कि अक्षर बड़े चुने हुए कोमल कांत पदावली वाले अक्षर हैं कर्ण मीठे लगने वाले अक्षर वहां बोल रहे हैं और पदार्थ भंगी था फिर स्वर हो श्रुति हो गई श्रुति के बाद में अक्षर हो गया अक्षर के बाद में आएगा पद तो पद जो है वे भी बड़े सार्थक अर्थ वाले होकर के विराजमान हैं। तो पदार्थ भंगी कला जिसमें पदार्थ की भंगी रूप से विराजमान बड़े सार्थक शब्दों का वहां प्रयोग किया गया है पद का जो अर्थ है वो परम सुंदर फिर पदार्थ के बाद में वाक्य और भी ज्यादा सुंदर तो श्रुति सुंदर श्रुति के बाद में अक्षर सुंदर अक्षर के बाद में पद सुंदर पद के बाद में वाक्य सुंदर वाक्य के बाद में वाक्य का अर्थ सुंदर और फिर उसके तात्पर्य तो अत्यंत अत्यंत सुंदर तो केवल जो वाक्य हैं उनकी मधुरमा इतनी है पदार्थ भंगी भंगयुक्त कहा पदार्थ की जो भंगी है वो भंगी से युक्त उक्ति पदार्थ को कहने का जो प्रकार है वो प्रकार परम सुंदर होकर के विराजमान है और रमादिक बरांगना हृदय हार वंशी कला श्री श्याम सुंदर के वंशी का नाद रमादिक जितनी भी सुंदर अंगनाएं हैं उनके भी हृदय को हरण करने वाला है समय मदन मोहन सखित कर्णस प्रहाम ऐसे भी मदन मोहन मेरे हृदय में मेरे कानों में कभी आभूषणों के स्वर को सुनने की कभी पर्यासपूर्ण श्यामचंदर के वचनों को सुनने की और कभी उनके वेणु को सुनने की अभिलाषा उत्पन्न करते हैं तो आभूषण वचनावली और वैशी इन तीनों के स्वर को सुनने के लिए मैं व्याकुल हो जाती हूं इसका अर्थ श्रीमंद महाप्रभु स्वयं कर रहे हैं कंठेर गंभीर ध्वनि कंठ की अपूर्व ध्वनि है नव घन ध्वनि जिन्ह जिसने मेघ की ध्वनि को भी जीत लिया है यार गोणे कोकिल लजाए, इसकी मधुरमा के आगे पुलिस कोकिल भी लजा जाता है जो पुरुष कोकिल है उसकी आवाज ज्यादा मीठी होती है स्त्री कोयल की अपेक्षा तो पुंस कोकिल वो भी लजाए लजा जाता है तार एक श्रुति कर्णे इस गायन की एक श्रुति भी कान में जाए डूबे जगतेर काणे सारे जगत के कान उनको डूब देता है अपनी मधुरमा में सब जगत के कान डूब जाते हैं पुनः कान बाहुरी ना आए वे कान जो हैं वो कोई दूसरी जो स्वर हैं उन स्वरों को नहीं सुनते हैं और इस स्वर से कभी लौट करके नहीं आते हैं कृष्ण की धुनी उसको सुनकर के फिर वे लौट करके कान वहां से नहीं आते हैं पुनः कान बाहुरी ना आए वे कान दोबारा लौट करके नहीं आते हैं कहे सकी क्यों उपाय अरे सखी मैं क्या उपाय करूं कृष्ण से शब्द गुणे हॉरिले अमार काने। कृष्ण ने अपने आभूषणों के शब्द से अपनी बोली के शब्द से और अपनी वंशी के शब्द से मेरे कानों को हरण कर लिया है ए नए कृष्ण आय मर पाए अबे न पाए हाय अब हाँ इन शब्दों को मैं नहीं पा रही हूं इसलिए तृष्णा में मरी जा रही हूं नूपुर किंकणी ध्वनि हंस सारस जैनी श्याम सुंदर के नूपुर की और किंकणी उनकी ध्वनि कमर की कोदनी जो है उसकी ध्वनि कंकड़ ध्वनि ये सारस और हंस के समान ये ध्वनि है नूपुर की ध्वनि हंस के समान और किंकणी की ध्वनि सारस के समान कंकड़ ध्वनि चटक लजाए और हाथ के करूले की जो ध्वनि है वो ऐसी जिसके आगे चटक पक्षी भी लजा जाता है एक बार यही सुने व्यापी रहे तार तारे एक बार जो सुनता है उस इन ध्वनियों की मूर्छना उसके कान में गूंज उसके कान में व्याप्त रहती है मूर्छना उसके कान में व्याप्त रहती है और तब अन्य शब्द से काने न जाए अन्य शब्द काम में नहीं जाते हैं से मुखे भाषित ये आभूषण की ध्वनि की बात कही अब श्याम सुंदर की बोली की बात कह रहे हैं कि से मुख भाषित श्याम सुंदर जब मुख से बोलते हैं तो अमृत है से परम अमृत भी क्या अमृत से भी बढ़कर के परम परम अमृत हो के ये वचन विराजमान अमृत है इसे परामृत अमृत से भी बढ़कर के पर अमृत होकर के अमृत से भी श्रेष्ठ होकर के विराजमान है स्मृत कर्पूर मिश्रित इसमें मंद रूपी मुस्कान मिश्रित हो जाती है शब्द अर्थ दुई शक्ति बोलने में कहीं शब्द शक्ति होती है कहीं अर्थ की शक्ति होती है व्यंजना दो प्रकार की होती है एक शाब्दी व्यंजा व्यंजना एक आर्थिक व्यंजना तो शब्द और अर्थ दोनों की मधुरमा कहीं प्रकट हो रही है शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत प्राय सारे अलंकार शब्द अलंकार जो है वो शाब्दी व्यंजना के अंतर्गत विशेष रूप से शब्द अंकार और अर्थालंकार ये शाब्दी व्यंजना के अर्थ के रूप में आते हैं आर्थिक व्यंजना में विशेष रूप से जितने भी अर्थालंकार हैं वे आते तो शब्द अर्थ द्विशक्ति शब्द अर्थ दोनों बोलने की शक्ति है नाना रस कॉरे व्यक्ति वे अनेक रसों को भी प्रकट करते हैं रस ध्वनि अलंकार के भीतर आता है तो नाना रस कौरे व्यक्ति ये अनेक रस जो हैं उनकी अभिव्यक्ति करता है प्रत्यक्ष नर्म भूभूषित प्रत्यक्ष रूप में ये तेरी बोली परिहास से युक्त होकर के विराजमान होती है पर तो भीतर इसमें अर्थ विराजमान है सही अर्थ एक कौन उस अर्थ का एक कर्ण भी कर्ण चकोर जीवन ये कान रूपी चकोर का जीवन है कर्ण चकोर जिए सही आशे जैसे चकोर चंद्रमा उदय होगा चंद्रमा की आशा में ही जीता है ऐसे ही कर्णचकोर जिए से ही आशे कान के चकोर ये इसी आशा में कर्ण चकोर इसी आशा में जीते हैं भाग्य बसे कबू पाए अभाग्य कबू ना पाए कभी भाग्य से तेरे बचन की वर्षा तेरे बचन की चांदनी इस चकोर को मिलती है चंदा और चकोर इनकी प्रीति है जोड़ा है और चातक और मेघ इनका जोड़ा है तो भाग्य इसके कारण कभी मिलते हैं कभी नहीं मिलते हैं न पाइले पे पाईले ये जब उस अमृत को नहीं पाता है तो ये कहीं प्यास में ही मर जाता है यहां चकोर की बात कही पर तो चकोर के स्थान पर चातक समझना चाहिए वो चातक जो है पपीहा और बादल इनकी प्रीति है पपिया बादल की तो चातक और मेघ इनकी प्रीति वो मेघ के अर्थ में ही चकोर शब्द का चातक के अर्थ में ही चकोर शब्द का प्रयोग करते हैं तो भाग्यवश कभू पाए अभाग्य कभू ना पाए इस अमृत की वर्षा को उसके एक कण को अथवा चंद्रमा की एक झलक को प्राप्त करने के लिए वो चकोर व्याकुल हो रहा है वो चातक उसकी एक कण को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है न पाई ले मरे प्या, प्यासे न पाकर के वो प्यास में ही मर जाएगा ये वह बेणु कलक एक बार यहा सुनी ये बोली की बात विशेषता कही अब वेणुनाथ की विशेषता कह रहे हैं कि ये वह वेणु कलक इस वेणु में कल ध्वनि को जो सुनता है कलम च मधुरास फुटम कल शब्द का अर्थ है मधुर भी हो और अस्फुट हो जिसमें अर्थ कहीं छिपा हुआ व्यंजना से प्रकट हो साक्षात प्रकट न हो उसका नाम है कल जग कल नाम मनोहरम तो कल जो है कल का तात्पर्य है कलम मधुरास फुटम मधुर और अस्फुट माने एकदम शब्द स्पष्ट नहीं है वहां पर जो समझेगा वो समझेगा अन्य नहीं समझेगा ऐसे छिपा करके अन्योक्ति से जहां शब्द कही गई तो ऐसे वेणु में कलनाद ध्वनि को जिस समय हम सुनती हैं एक बार ताहा सुने जगन्ना चित्त आवलाय जगत की जितनी भी नारी वे एक बार भी यदि सुने तो उनका चित्त आंदोलित हो जाता है अवलाय आलोडित हो जाता है निर्विबंध पड़े खशी निर्विबंध वे जिनके कमर की डोरी ढीली पड़ जाए बिन दासी और वे बिना मूल्य के दासी हो जाती हैं तेरी जो वेणु है वो हमको बिना मूल की मूल्य की दासी बना लेती है हाय कैसी भोली कैसी बातों में आ गई कि हम बिना बोल के अपने आप को दे दी ये भी विचार नहीं किया भविष्य में हमारा क्या होगा बिना मूल के हम दासी हो गए तो बिना बोल के हम दासी होकर के विराजमान है भवानी दास दास है हम बिना मूल की दासी हो जाएंगे विक्षाल का वृतमुखम तब गंडस्थला कुंडल श्री, श्री हम तेरे दासी हो रही हैं क्योंकि तू अपूर्व संपत्ति को दिखा करके हमको मोहित कर रहा है अलग बीक्षाल का वृद्ध मुखम अलग जो है वो इंद्र नीलमणि हैं उनके उनको दिखा करके तब कुंडलश्री अपने कुंडल उनकी अपूर्व शोभा हीरक की शोभा को दिखा करके वृक्षश्रेय अपने वक्षस्थल जो इंद्र नीलमणि के कपाट के समान है उस वक्षस्थल का तो कभी इंद्र नीलमणि का दर्शन करा करके कभी मरकतमणि का दर्शन करा करके कभी पद्मराग मणि का दर्शन करा करके विक्ष अल का वृत मुखम अलकावृत मुख ये नीलम का दर्शन करा करके फिर कुंडलश्री कुंडल जो है उनकी ललोई का दर्शन करा करके मानो मणि का दर्शन कर, करा करके दीक्षा अल्कावृत तब कुंडलश्री गंडस्थला सुधम अपनी अधर सुधा रूपी मणि का दर्शन करा करके लाल मणि का दर्शन करा करके हम तेरी दास हो रही हैं तो कुंडलश्री और तेरे अधर जो है उनका, तो का तो तेरे उन पर जो अधर की सुधा आ रही है वही मानो दंतावली वही हीरा होकर के विराजमान है और बक्षश्रेय कर्मणम बक्षस्थल ये मरकत मणि के दरवाजे के समान है बड़े फाटक के समान तेरा बक्षस्थल इनका दर्शन करा करके प्यारे ने अपने वैभव का दर्शन करा करके हमको आकर्षित किया और अपनी दासी बना लिया भवान दास हम तेरी दासी हो रही तो ये वह लक्ष्मी ठकुरानी ते हो ये काकली सुनी हम बाऊ होया कृष्ण पासे धाय बागत पागल बनकर के कृष्ण के पास दौड़ करके चली जाती हैं जो लक्ष्मी ठकुरणी है वे भी तेरी वैशी की काकली को सुन करके कृष्ण पासे आयसे प्रत्याशा आए तो हमको स्वीकार करेगा ये आशा करके वे लक्ष्मी दासी भी तेरे पास में आती हैं न पाए कृष्णे संघ जब उनको कृष्ण का संग प्राप्त नहीं होता है लक्ष्मी को तब बाधे तृष्णार्थ तरंग तृष्णा की तरंग बढ़ जाती है लक्ष्मी ब्रज में आती तो है तेरे बेरुनाथ को सुन करके परंतु वो संग नहीं पाती है क्यों बोले लक्ष्मी दो वस्तुओं का त्याग नहीं कर पाती एक तो ये कि मैं देवी हूं गोपी नहीं हूं अपने देवी अनुमान को नहीं छोड़ पाती है श्याम सुंदर कहते हैं देवी है तो किसी देवता का पल्ला पकड़ना हमारे साथ में तेरा कोई काम नहीं जो गोपी बनेगी वो हमारे साथ में रास करेगी जो गोपी नहीं बनेगी वो हमारे साथ में रास नहीं करेगी और दूसरी बात ये, गोपी बनकर के भी यदि कोई राधे का अनुगत्य ग्रहण नहीं करे तो राधे का अनुगत्य के बिना उसे रास की प्राप्ति नहीं होगी तो लक्ष्मी उनके कई रूप है जिन लक्ष्मी ने देवीपना नहीं छोड़ा और राधे का अनुगत्य ग्रहण नहीं किया उन लक्ष्मी को कृष्ण रास की प्राप्ति नहीं हुई परंतु जो लक्ष्मी स्वरूप भूता होकर के विराजमान हैं श्याम सुंदर के बक्षस्थल के ऊपर श्रीवत्स के चिन्ह के रूप में जो स्वरूप गता लक्ष्मी होकर के विराजमान हैं उन लक्ष्मी को श्री क्योंकि श्याम सुंदर श्री किशोरी जी की उनकी ऊपर कृपा पड़ गई उसको देख करके उस लक्ष्मी चिन्ह को देख करके किशोरी विमोहित है इसलिए कृष्ण कृपा को प्राप्त करके राधिका कृपा को प्राप्त करके वो बक्षस्थल अंग संग लक्ष्मी भी कृष्ण संग को प्राप्त कर रही है एक लक्ष्मी हैं जो श्री राधिका में पादात्मा बंद होकर के सर्वलक्ष्मीमयी सर्व, सर्व कांत सम्मोहनी परा जो विराजमान हैं उनको भी श्री कृष्ण रास के प्राप्ति हो गई उस माधुर्य का दर्शन करने की उनको प्राप्ति हो गई और एक चौथी लक्ष्मी हैं जो दासी बन करके यदि विराजमान हो अन्य देवियों के साथ में संभवंत सुरस्त्रीय ब्रह्मा जी ने आदेश दिया जितनी भी देवताओं की स्त्रियां हैं बेबी कृष्ण लीला में दासी बनकर के जन्म लें तो उन लक्ष्मियों को उन देवियों को श्री कृष्ण माधुरी की प्राप्ति हो गई तो चार प्रकार की लक्ष्मी ब्रह्मा की आदेश से जो ब्रिज में दासी बनकर के उत्पन्न हुई उनको सर्वोत्तम आनंद की प्राप्ति हुई मंजरी भाव से सखी भाव से जो श्री राधिका में पादात्म बंद होकर के विराजमान हैं अवतार काल में उनको भी जब तक उनका अधिकार है तब तक जैसे अन्य अधिकारी क्या अपने अपने धाम को जाएंगे अवतार काल जब तक रहेगा तब तक तो वे यहां पर रहेंगे फिर अपने अपने अवतारों के साथ वे अपने अपने को चली जाएंगे श्री कृष्ण में तो मत्स्यकूर्ण सारे हैं अवतार श्री कृष्ण के सारे अवतारों के अवतारियां और अवतार के अंश भी उनमें विद्यमान हैं। ऐसे लक्ष्मी के अंश भी श्री राधिका में विराजमान है ये दूसरी दूसरी लक्ष्मी तीसरी जो लक्ष्मी है वे हैं जो कि अंग संगनी होकर के शाम सुंदर के बक्षस्थल के ऊपर के चिन्ह होकर के जो विराजमान हैं, इनको श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त है ही है चौथी लक्ष्मी वे हैं जो कि न तो देवी पदा आकर पा रही हैं और न राधिका का ग्रहण कर रही हैं, परंतु कृष्ण के साथ में राज करना जरूर चाह रही ऐसी टपटपाती रहो बेलबंद में जाकर के तपस्या करो है सुचरम कर रही है, राज है। तो कर हैं हैं उनको की प्राप्ति नहीं तो पर रहे कि ये वा लक्ष्मी ठकोराणी लक्ष्मी ठकोराणी भी चार रूपों में ब्रिज में आकर के श्री कृष्ण के साथ में मिलन प्राप्त करना चाहती हैं कभी वृक्ष लक्ष्मी होकर के कभी दासी होकर के कभी राधिका ता तादात्म्य प्राप्त करके और कभी देवी पने का अभिमान धारण करके वे यदि विराजमान हैं तो इस कृष्ण पाशे प्रत्याशा है कृष्ण मुझे अपना लेंगे इस प्रत्याशा से वे आई पंत तो न पाए कृष्ण संग तीन को तो कृष्ण का संग मिल गया पर जो चौथी है उस चौथी लक्ष्मी को कृष्ण का संग नहीं मिला बाले कृष्णार्थ तौर उनके हृदय में कृष्णा की तरंग बढ़ रही है तप करे तब ना ही पाए तप करने पर भी प्राप्त नहीं करता है कर पाती है वो ही प्राप्त करेगी जो मैं गोपी हूं ये अभिमान धारण करे और मैं राधिका की अनुगत हूं किशोर जी ने अनुमति मुझे प्रदान की है तब कृष्ण संग प्राप्त होगा अन्यता संग प्राप्त नहीं होगा यही शब्दाम यार हो भाग्य भारी ये शब्दामृत जो हैं वेणुनाद आभूषण का नाथ और बाक्य का नाथ ये अपूर्व शब्दामृत इन शब्दामृत को श्री महाप्रभु उच्चारण कर रहे हैं यार हो भाग्य भारी जिसका परम परम भाग्य है सही करने यहा करे पान वो एक कान से इसका पान कर रही है या यही नहीं सुने से कारणे जन्मिल के ने इस बेणुनाद को जिसने नहीं जीना नहीं सुना शब्दामृत का पान जिसने नहीं किया उसने काय के लिए जन्म लिया उसका जन्म ही व्यर्थ है से सुण जन्मिल के ने ऐसे कान क्यों उत्पन्न हुए जो कृष्ण वेणुनाद नहीं सुना सब सही कां वे तो वे कान तो कानी कौड़ी के समान हैं कानी कानिकोड़ी जैसे नहीं चलती है व्यर्थ है केवल दिखावे की है ऐसे ही ये कान व्यर्थ ही हैं काणा कौ कणी सम से कण कड़ी तेज बिलाप ऐसे श्रीमंद महाप्रभु बिलाप कर रहे हैं उद्विग्न उद्वेग के भाव महाप्रभु में उत्पन्न हो रहे हैं मन कोहो नहीं अवलंब महाप्रभु का मन कहीं भी अवलंब धारण नहीं कर रहा है इस प्रकार उद्वेग विषाद मती औु त्रास धृति स्मृति इतने सारे भाव ये छह भाव जो है वो महाप्रभु में एक साथ उत्पन्न हुए ये भावों का कहीं समूह उत्पन्न हुआ भावोदय भाव संधि भाव शांति और भाव शावल्य ये भाव शावल्य जो है वो महाप्रभु में उत्पन्न हुआ उद्वेग का तात्पर्य है प्राप्त वस्तुओं में प्राप्त सुखों में अरुचि हो जाना और उनको न भोगना यह उद्वेग की स्थिति हो गई विशाल का मतलब है मन में अत्यंत अत्यंत दुख मती का तात्पर्य है हाँ, अब कैसे कृष्ण को प्राप्त करूं उसके लिए उपाय ढूंढने का प्रयास औ का तात्पर्य है किसी भी चीज को देख करके उसे प्राप्त करने के लिए उत्सुक हो जाना त्रास का तात्पर्य है कि छोटी छोटी चीज प्यारे के कष्ट प्यारे को कहीं कष्ट ना हो ये विचार करके त्रास भाई श्याम सुंदर के सुखी स्थिति में भी दुख का अनुभव करना के प्यारे को कहीं कष्ट तो नहीं है त्रास स्मृति का तात्पर्य है पुराने प्यारे की माधुर्य का स्मरण करना विरह में ये उद्वेग विषाद मती के त्रास और धैर्य का मतलब है प्यारे जरूर मिलेंगे ये सात भाव जो हैं वो सात भाव उत्पन्न हो रहे हैं सात भाव गिनाए उद्वेग माने सुख की सामग्री है उसको न भोगना ये हो गया उद्वेग चित्त कहीं दूसरी जगह है इसलिए सुख की सामग्री का भोग नहीं करना विषाद का मतलब है हा प्यारे कम मिलेंगे ये दुख मती का तात्पर्य है कि श्याम सुंदर अपने न मिलने के कारण मैं कुछ न कुछ विचार करना कि क्यों नहीं मिले मेरी कोई कमी होगी ये मती औुख का तात्पर्य है प्यारे जल्दी से दर्शन दो मेरे पास में और कोई साधन नहीं है तेरी कृपा वो ही एकमात्र साधन है किम और कदा इनमें उलझ करके रह जाना ये त्रास माने श्याम सुंदर के सुख में भी सुखी स्थिति में भी उनके दुख की कल्पना करके कि यत्ते सुजात चरणाम बुरह स्तनेशु तेरे चरण वृंदावन के कांटे कंकर तो नहीं लग रहे हैं ये त्रास धृति का मतलब है कि नहीं प्यारे हमको छोड़ नहीं सकते हैं ये धैर्य और स्मृति माने उनके गुणों का सदा सदा स्मरण करना इतने सारे भाव महाप्रभु में भावों का जो भीड़ है वो भाव भावशावल्य वहां पर प्रकट हो गया भाव भावशावल्य होकर विराजमान है नाना भावेर हॉयल मिलन इस प्रकार भाव भावशावल्य में अनेक अनेक भाव मिल गए कभी कभी भाव मिलते हैं तिल तंदुल न्याय से कभी भाव मिलते हैं भावों की जो संधि होती है वो होती है निरक्षर न्याय से दूध में पानी मिल जाए पानी दिखेगा नहीं पर तुम मिला हुआ है उसको कितने निरक्षर गया कि भय है कि उत्सुकता है ये दिख नहीं रहा है भीतर भय का भाव भी है कि तुझे कष्ट नहीं हो रहे हो और उत्सुकता भी है जल्दी से हमको देख तो ये दोनों भाव जहां नीर खीर की तरह से मिले हो दूध और पानी की तरह से तो इस तरह से भी भाव मिलते हैं कहीं और कहीं तिल तंदुल की तरह से भी मिलते हैं जैसे तिल में चावल मिला तो दिख तो रहे हैं परंतु तो उनको दूर करना इतने से चावलों को भी बीनना तिल को बीना कितना कठिन काम होगा घंटा भर बैठो तब तो इतने से तिल एक एक तिल निकाल करके अलग करो चावल को अलग करो तो तिल तंद में दिखते हैं अलग अलग परंतु तो उनको दूर नहीं करने में बड़ा कठिन होगा तिल और चावल मिले हुए हैं परंतु दूध और पानी ये अलग नहीं हो सकते हैं, दोनों हमेशा मिले ही रहे। तो इस तरह से कभी तिल तंद न्याय से और कभी निरक्षी न्याय से अनेक अनेक भाव मिल रहे हैं महाप्रभु के हृदय में भाव साबल्य राधार उक्ति ये भाव शावल में श्री राधिका की उक्ति है लीला इन उक्ति का स्फूर्ति हुई सही भाव पढ़े सही श्लोक इसी भाव को धारण करके श्रीमद् महाप्रभु श्री गीत गोविंद के या कृष्ण कर्णामृत के लीला सुख कृष्ण कर्णामृत के जो भाव हैं उनको पढ़ने लगे मादे सामर्थ्य से ही श्लोक कौरे अर्थ और उन्माद की ऐसी सामर्थ्य है कि उस श्लोक का उन्माद की स्थिति में भी श्रीमद महाप्रभु वर्णन कर रहे हैं सही अर्थ ना जाने सब लोग इस शावल्ले के अर्थ को मनुष्यों को समझना बड़ा कठिन है कृष्ण कर्णाम के श्लोक है किमे कृणुम हाय मैं क्या करू ये उद्वेग है कोनुमा कस्य ब्रूमा मैं किससे कहूं यह विषाद हा किससे कहूं यह विषाद कृतम कृतम आशया हाय मैंने बहुत आशा कर ली परंतु तो अभी तक प्यारी नहीं आई यह मती अब कौन सा उपाय करूं कृतम कृतम जो करना था उसको मैं कर चुकी हूं और कौन सा काम बाकी रहा, रहा है जिसे मैं करूं तो पहले उद्वेग हर हाँ में क्या करूं ये उद्वेग की दशाई इतने में ही उद्वेग जब बढ़ा तो कस्य ब्रूमा हाय अपने मन की बात को किससे कहूं ये व्याकुलता जो विषाद की स्थिति है कि कौन मेरी बात को समझेगा ये विषाद की स्थिति उत्पन्न हुई इतने में ही मती नामक भाव उत्पन्न हुआ कि कृतम कृतम ये ये तो मैंने कर लिए आप क्या कोई उपाय है जिसको और से करूं ये कर भावना आई फिर कथेत कसाम अन्याम त्रास की स्थिति प्यारी कोई है प्यारे कुशल से तो हैं प्यारे की कथा मुझसे कहो मुझसे कहो कथे कथे कसाम अन्याम अरे दूसरी बात मत कहो कृष्ण की ही चर्चा करो जैसे श्री ब्रिज गोपिकागढ़ कहती है ब्रिज की चर्चा करो कथा कथा तक पड़ा कोई दूसरी कथा कहो ऐसे यहाँ पर कह रही हैं धन्याम अहो हृदय आह धन्या जो कथा है उसको कहो अहो हृदय धैर्य धारण कर रहे हैं कि अरे मेरे हृदय तू कहीं धीरे धारण करके रहा ये धैर्य धारण करते हुए हृदय माने काम अरे काम तू धैर्य धारण कर प्यारे अवश्य मिलेंगे मधुर मधुर स्मेरा कार का त्याग करूं उसके पहले प्यारे का स्मरण तो कर लू और प्यारे का जब स्मरण कर रही हैं तो मधुर मधुर स्मेरा कारे श्याम सुंदर कितने मधुर हैं ये स्मृति कर रही हैं है। नयन नयन उत्सवे मन और नेत्र इनके उत्सव इनकी प्राप्ति हो रही हूं कृपण कृपणा कृष्ण तृष्णाम और फिर अत्यंत उत्सुकता हो जाती है कि मैं कृपण कर्पन कृपणा हूं कृष्ण में अत्यंत तृष्णा है चिरंबत लंबत हा मेरा चित्त अत्यंत अत्यंत व्याकुल हो रहा है ऐसे श्री स्वामी जो कृष्ण का दर्शन करके कभी उद्वेग कभी विषाद कभी मति कभी त्रास कभी धैर्य कभी स्मृति और कभी औुक इतने सात आठ भावों को एक साथ भाव एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए विराजमान हैं, उनको धारण कर रही हैं। ऐ कृष्ण ब्रहे उद्वेग मन स्थिर प्राप्त पाए चिंतन न्याय इस प्रकार कृष्ण के ब्रह में उद्वेग में मन स्थिर नहीं है प्राप्ति के उपाय ढूंढने पर भी प्राप्त नहीं हो रहे हैं ये चिंता फिर ये वह तुम्हें सखीगण विषादे बाउल मन बोले अरे तुम सारी सखी बनो जितनी भी सखीगण हैं कोई उपाय करो विषादे बाउल मन मेरा मन विषाद में पागल हो रहा है बाउल हो रहा है बाबला हो रहा है कार्य पूछूं के कहे उपाय किससे पूछूं कौन उपाय का वर्णन करे ऐसा कहते हुए श्रीमंद महाप्रभु अब इस श्लोक की आगे व्याख्या करने लगे क्या हा सखी की करी उपाय अजी सखी मैं क्या उपाय करूं और श्री महाप्रभु में विभिन्न ये जो सात भाव वे एक साथ संबद्ध करते हुए परस्पर एक दूसरे को दबाते हुए ये परस्पर संवर्धन करते हुए कभी एक कोई भाव आता है कभी कोई भाव आता है कभी कोई भाव आता है परस्पर संवर्धन करते हुए श्रीमन महाप्रभु विराजमान होते हैं और आगे उस लीला का उसी उन्हीं भावों का श्रीमंद महाप्रभु आगे प्रलाप वचनों में दुरूपण करेंगे गौर हरी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय श्री राधा रमन हरि गोविंद जय जय बोलो श्री लुकुंज बिहारी लाल की जय राधा गिरीद बिहारी देवजू की जय जय श्री राधे राधेश जय yeah, जय yeah, yeah.